पत्रावली तीन सौ सत्ताईस कुमारी मेरी हेल को लिखित दार्जिलिंग अट्ठाईस अप्रैल अठारह सौ संतानवे प्रिय मेरी कुछ दिन हुए तुम्हारा सुंदर पत्र मुझे मिला कल हैरियत के विवाह की सूचना संबंधी पत्र मिला भगवान सुखी दंपत्ति का मंगल करे यह सदा यह सारा देश मेरे स्वागत के लिए एक प्राण होकर उठ खड़ा हुआ हर स्थान में हजारों लाखों मनुष्यों ने स्थान स्थान पर जय जयकार किया राजाओं ने मेरी गाड़ी खींची राजधानियों के मार्गों पर हर किसी हर कहीं स्वागत द्वार बनाए गए जिन पर शानदार आदर्श वाक्य अंकित थे आदि आदि सब बातें शीघ्र ही पुस्तक रूप में प्रकाशित होने वाली है और तुम्हारे पास एक प्रति पहुंच जाएगी किंतु दुर्भाग्यवश इंग्लैंड में अत्यंत परिश्रम से मैं पहले की थका हुआ हूँ था और दक्षिण भारत की गर्मी में इस अत्यधिक परिश्रम ने मुझे बिल्कुल गिरा दिया इस कारण भारत के दूसरे भागों में जाने का विचार मुझे छोड़ना पड़ा और सबसे निकट के पहाड़ अर्थात दार्जिलिंग को शीघ्रातेशीघ्र शिग्रा आना पड़ा अब मैं पहले से बहुत अच्छा हूँ और अल्बोड़ा में एक महीना और रहने से मैं पूर्णतया स्वस्थ हो जाऊँगा वैसे इतना बता दूँ कि यूरोप आने का एक अवसर मैंने अभी अभी खो दिया है राजा अजीत सिंह और कुछ दूसरे राजा शनिवार को इंग्लैंड के लिए रवाना हो रहे हैं उन्होंने बहुत यत्न किया कि मैं उनके साथ जाऊं परंतु अभाग्यवश डॉक्टरों ने मेरा अभी किसी प्रकार शारीरिक अथवा मानसिक श्रम करना स्वीकार न किया इसलिए अत्यंत निराशा के साथ मुझे वह विचार छोड़ देना पड़ा मैंने अब उसे किसी निकट भविष्य के लिए रख छोड़ा है मुझे आशा है कि डॉक्टर बरोज इस समय तक अमेरिका पहुंच गए होंगे बेचारे वे यहां अति कट्टर ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे और जैसा होता है किसी ने उनकी न सुनी इतना अवश्य है कि उन्होंने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया परंतु वह मेरे पत्र के कारण ही था मैं उनको बुद्धि तो नहीं दे सकता था इसके अतिरिक्त वे कुछ विचित्र स्वभाव के व्यक्ति थे मैंने सुना है कि मेरे भारत आने पर राष्ट्र ने जो खुशी मनाई उससे जलन के मारे हुए पागल से हो गए थे कुछ भी हो तुम लोगों को उनसे बुद्धिमान व्यक्ति भेजना उचित था क्योंकि डॉक्टर भरोज के कारण हिंदुओं के मन में धर्म प्रतिनिधि सभा एक स्वांगसी बन गई है अध्यात्म विद्या के संबंध में पृथ्वी का कोई भी राष्ट्र हिंदुओं का मार्गदर्शन नहीं कर सकता और विचित्र बात तो यह है कि ईसाई देशों से जितने लोग यहाँ आते हैं वे सब एक ही प्राचीन मूर्खतापूर्ण तर्क देते हैं कि ईसाई धनवान और शक्तिमान है और हिंदू नहीं है इसीलिए ईसाई धर्म हिंदू धर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है इस पर हिंदू उचित ही यह प्रत्युत्तर देते हैं कि यही एक कारण है जिससे हिंदू मत धर्म कहला थकता है और ईसाई मत नहीं क्योंकि इस पार्श्विक संसार में अधर्म और ध्रुवता ही फलती है गुणवानों को जो दुख भोगना पड़ता है ऐसा लगता है कि पश्चिमी राष्ट्र वैज्ञानिक संस्कृति में चाहे कितने ही उन्नत क्यों न हो तत्वज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षा में बेनिर बालक ही हैं भौतिक विज्ञान केवल लौकिक समृद्धि दे सकता है परंतु आध्यात्मिक विज्ञान शाश्वत जीवन के लिए है यदि शाश्वत जीवन न भी हो तो भी आध्यात्मिक विचारों का आदर्श मनुष्यों को अधिक आनंद देता है और उसे अधिक सुखी बनाता है परंतु भौतिकवाद की मूर्खतापूर्ण स्पर्धा असंतुलित महत्वाकांक्षा व्यक्ति तथा राष्ट्र को अंतिम मृत्यु की ओर ले जाती है यह दार्जिलिंग एक रमणीय स्थान है बादलों के हटने पर कभी कभी भव्य कंचनजंघा अट्ठाईस हजार फुट का दृश्य दिखता है और कभी कभी एक समीपवर्ती शिखर से गौरीशंकर उन्नीस फुट की झलक दिखा जाती है फिर यहाँ के निवासी भी अत्यंत मनोहर होते हैं तिब्बती नेपाली और सर्वोपरि रूपवती लेपचा स्त्रियाँ क्या तुम किसी कोल्थन टर्नबुल नामक शिकागो निवासी को जानती हो मेरे भारत पहुँचने से कुछ सप्ताह पहले से वह यहाँ था मालूम होता है कि मैं उसे बहुत अच्छा लगा था जिसका परिणाम यह हुआ कि हिंदुओं को वह बहुत प्रिय हो गया जो श्रीमती एडम्स बहन जोसिफिन और हमारे अन्य मित्रों का क्या हाल है हमारे प्यारे मिल्स कहाँ हैं धीरे धीरे किंतु निश्चयात्मक रूप से काम कर रहे हैं मैं हेरियट को विवाह का कुछ उपहार भेजना चाहता था परंतु आपके यहाँ भी भयंकर चुंगी के डर से किसी निकट भविष्य के लिए यह स्थगित कर दिया है कदाचित मैं उन लोगों से यूरोप में शीघ्र ही मिलूँगा जिससे ही मैं बहुत खुश होता यदि तुम अपनी सगाई की घोषणा कर देती और मैं एक पत्र में आधे दर्जन कागजों को भरकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर देता मेरे गुच्छे के गुच्छे बाल सफ़ेद हो रहे हैं और मेरे मुख पर चारों ओर से झुर्रियाँ पड़ रही हैं शरीर का मांस घटने के बीस वर्ष मेरी आयु बढ़ी हुई मालूम पड़ती है और अब मेरा शरीर तेजी से घटता जा रहा है क्योंकि मैं केवल मांस पर ही जीवित रहने को विवश हूँ न रोटी न चावल न आलू और काफी के साथ थोड़ी सी चीनी ही मैं एक ब्राह्मण परिवार के साथ रहता हूं जहां स्त्रियों को छोड़कर बाकी सब लोग नेकर पहनते हैं मैं भी वही पहनता हूं यदि तुम मुझे पहाड़ी हिरण की तरह चट्टान से चट्टान पर कूदते हुए देखती या पहाड़ी रास्तों में ऊपर नीचे भागते हुए देखती तो आश्चर्य से स्तब्ध हो जाती मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ क्योंकि शहरों में मेरा जीवन यातना हो गया था यदि राह में मेरी झलक भी दिख जाती थी तो तमाशा देखने वालों का जमघट लग जाता था ख्याति में सब कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं है अब मैं बड़ी सीट दाढ़ी रखने वाला हूँ जिसके बाल तो अब सफ़ेद हो ही रहे हैं इससे रूप समादरणीय हो जाता है और वह अमेरिकन निंदकों से भी बचाती है हे श्वेत केस तुम कितना कुछ नहीं छुपा सकते हो धन्य हो तुम डाक का समय हो गया है इसलिए मैं समाप्त करता हूँ सुस्वप्न सुस्वास्थ्य और संपूर्ण मंगल तुम्हारे साथ हो माता पिता और तुम सबको मेरा प्यार तुम्हारा विवेकानंद